हो मसी प्रशस्ो विदथु संह अग्रथी अधरणश्वर असी होश्य प्रशंसा करने योग्य स्तुतिग्येदेश यज्ञों में और युद्धों में और सहत्य शत्रुओं के नाश करने वाले हैं अग्नेे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर रथी योद्धा हैं आप अधराणाम यज्ञों और युद्धों में तीन बातें इसमें कही गई हैं। एक तो है कि ईश्वर के लिए आया सभी स्थितियों में सर्वत्र सब कालों में और सब देश में सभी स्थितियों में आप ही प्रशंसा के योग्य हैं। एक बात तो यह है कि ईश्वर सर्वत्र प्रशंसनीय है दूसरी बात कही कि आप योद्धा हैं और तीसरी बात है कि युद्धों में और यज्ञों में प्रशंसा के योग्य हैं आप पहली बात जो है कि सर्वत्र ईश्वर क्यों प्रशंसनीय है तो ईश्वर के ऊपर भी वही नियम लागू होगा जो हमारे ऊपर लागू होता है हम किस स्थिति में प्रशंसनीय होते हैं अथवा हम किस स्थिति में किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा का हेतु वही है जिस परिस्थिति में या जिस कारण से हम किसी की प्रशंसा करते हैं या जिन कारणों से किसी के द्वारा हम प्रशंसित होते हैं तो कारण एक बनेगा ना तो यही कारण हमारे ऊपर भी लागू होगा और ईश्वर के ऊपर भी लागू होगा प्रशंसा का हेतु एक ही रहेगा तो अब हम किस कारण से होते हैं इसको जानना हो तो इससे पहले होगा कि हम किस कारण से किसी की प्रशंसा करते हैं ये हमारे लिए निकट है इसको जान सकते हैं कि जिस कारण से हम किसी की प्रशंसा करेंगे ना दूसरा भी उसी कारण से करेगा जैसे हम हैं वैसे तो दूसरा भी होगा ना हम भी किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते है मुश्किल से करते हैं तो कोई ना कोई दबाव आता है तब तो जाकर के करते हैं ऐसे नहीं करते हैं किसी की प्रशंसा तो यही हाल हमारा भी दूसरे के लिए होगा तो अब प्रशंसा करने वाले हम ही तो है ना जो हमारी करता है या हम जिसकी करते हैं तो ईश्वर का भी तो प्रशंसक हम ही है ना तो हम जिस कारण से करते हैं वही कारण आने पर ही तो करेंगे चाहे कोई भी होगा वो चाहे ईश्वर होता है चाहे व्यक्ति होता है कारण वही होगा तभी हम करेंगे जब हमारे ऊपर वो दबाव पड़ेगा क्योंकि हम दबाव से ही करते हैं कोई काम तो अब ये देखा जा सकता है कि किन स्थितियों में हम करते हैं या हम होते हैं प्रशंसित सुखों को देता तो हम्म हाँ यानी प्रशंसा का कारण होता है कोई श्रेष्ठ गुण जो सुख जिससे मिलता है ऐसा जो गुण होता है वो प्रशंसा का कारण बनता है लेकिन वो गुण तब जब वो कर्म से उपार्जित हो किसी के पास केवल बहुत सारी विद्या है बहुत सारा धन है बल है कुछ भी है लेकिन जब तक उसका उसने प्रयोग नहीं किया है ना दूसरों के सामने वो चीज व्यवहार में नहीं आई है दूसरों के सामने तब तक पता ही नहीं चलता है ना दूसरा नहीं मानता है उसको अब जैसे कि प्रतियोगिता होती है उसमें सम्मान किया जाता है ना पुरस्कार दिया जाता है तो अब उस प्रतियोगिता से क्या होता है जो व्यक्ति प्रतियोगी होता है वो खेलने से पहले भी तो ऐसा ही रहता है ना जैसा खेलने के बाद रहता है यानी अगर उसके अंदर वो गुण नहीं वो वीरता नहीं होती तो खेल में वो जीत जाता क्या नहीं जीतता ना तो योग्यता पूर्वक ही तो वो प्रतियोगिता में जीत भाग ले रहा है या जीत रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतियोगिता से पहले उसमें योग्यता रहती है तो प्रतियोगिता से पहले यदि योग्यता है तो, तो सम्मान करने योग्य हो गया है ना रहता है सम्मान नहीं है लेकिन होती है क्या प्रशंसा उसकी प्रतियोगिता से पहले नहीं होती है भले ही है उसके पास योग्यता रहती है यह तो निश्चित है कि बिना योग्यता के वो नहीं जीत सकेगा और यदि योग्यता पूर्वक जीतता है तो पहले है उसमें वो गुण लेकिन प्रतियोगिता से पहले उसका सम्मान किया नहीं जा सकता है किसी का भी नहीं होता करने वाले कि इसके क्या ही वही है ना पता नहीं चलता है ना जो कर्म होता है न्यवहार में वो आता है उसके कारण दूसरे को पता चलता है कोई भी चीज अपने गुण स्वरूप में रखी हुई है ना जब तक वो किसी मूल्य का नहीं है क्योंकि सामने वाले को उसका पता नहीं चलता है कैसा है नहीं है रखा है अपना इसीलिए क्या कारण होता है ना कि जो बहुत बड़े बड़े यानी संसार प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं एक बार हो जाते हैं फिर भी कुछ दिनों के बाद कोई नहीं जान, नाम लेता है उनको बार बार उनको स्मरण कराना पड़ता है ना अगर नहीं कराए तो अगली पीढ़ियां नहीं जानती है उनको तो वो गुण उनको मिल गए प्रसिद्धि हो गई तो अब रह जाना चाहिए था ना आगे मिटना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी बार बार क्यों उसको अभ्यास कराया जाता है याद कराया जाता है उसकी वो मनाते हैं जन्म या जो भी हो, स्मृतियां उसकी मनाते हैं बार बार अगले करें करें। जनाने के लिए हाँ तब अगले वाले को पता होता है अभी हम जितने महापुरुषों को जानते हैं अभी वो जिन जिनको हमने पढ़ा सुना है केवल उतने को जानते हैं जबकि जितने को हम जानते हैं इससे भी अधिक लोग हुए होंगे अच्छे से अच्छे एक से एक वीर हुए होंगे इनसे कम नहीं होंगे जितने को हम जानते हैं, पर उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है गुण तो है उनके अंदर भी पर पता नहीं होता है तो ऐसे आज का भी कितना ही विद्वान व्यक्ति है बहुत कितना ही विद्वान हो जाएगा लेकिन कल क्या होगा उसकी प्रशंसा नहीं होगी क्योंकि जो है सामने बैठे वाले वो मूर्ख रहते हैं उनको पता नहीं होता है अगली चीज है क्या है, इसलिए छोटा बच्चा एक प्रोफेसर का भी सम्मान नहीं करेगा वो उसको वैसे समझेगा जैसे दूसरे को समझता है भैंस चराने वाला और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक को बैठा दो और एक छोटा बच्चा जो अनजान है उसको बैठा दो तो क्या करेगा दोनों के साथ एक जैसा ही करेगा एक को नमस्ते करे एक को ना करे ऐसा नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है पता नहीं होता है तो पता जब तक नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में व्यवहार कर नहीं सकते तो इसलिए कोई बहुमूल्य संपत्ति है धन है विद्या है योग्यता है केवल हमारे पास होने मात्र से हम प्रशंसित नहीं होते हैं उसको हमें प्रकट करना पड़ता है और वो प्रकटता किससे होगी फिर कर्म से बिना कर्म के गुणों की प्रकटता नहीं होती है तो ये नियम क्या होगा ईश्वर पर भी लागू होगा हमारे पास जितने भी ऐश्वर्य हैं, इससे अधिक ईश्वर के पास है लेकिन ईश्वर ने प्रकट नहीं किया होता नहीं करता तो वो प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकता लेकिन उसने प्रकट कर दिया या रोज करता है रोज करने के कारण अब क्या हो जाता है हमारे लिए प्रशंसा के योग्य हो जाता है वो कैसे वो प्रकट करता है दो स्थिति बताई एक तो यज्ञ है और एक युद्ध है यज्ञ और युद्ध का क्या मतलब है यानी जो कोई निर्माण होता है जहां से जिस स्थिति में किसी का निर्माण होता है उसका नाम है यज्ञ बनाई जाती है बनती है कोई चीज ऐसा जो कर्म किसी श्रेष्ठ चीज का निर्माण करने के लिए जो कर्म होता है उसका नाम तो यज्ञ हो जाएगा और किसी चीज को नष्ट करने के लिए जो कर्म होगा वो युद्ध हो जाएगा जहां पर विनाश किया जाता है वो युद्ध होता है और जहां पर निर्माण किया जाता है वो यज्ञ होता है, है। हाँ निर्माण में केवल निर्माण नहीं आएगा वो पीछे नियम आया था ना सुखकारी निर्धारण तो सुख के आधार पर होगा कोई भी निर्माण मात्र नहीं जो जितना उत्कृष्ट निर्माण होगा सुखदायक सुख कर सुखकम सुखतम जितना जितना होता जाएगा उतना उतना वो फिर अधिक श्रेष्ठ होता जाएगा लेकिन होगा करने से ना तो कर्म जहां किया जाता है वो यज्ञ होता है तो उस कर्मों के भी दो विभाग हो जाएंगे एक ऐसा कर्म होगा जो केवल निर्माण करने के लिए किया जाता है और एक कर्म ऐसा होता है जो विनाश करने के लिए किया जाता है भी इसमें भी तो विनाश विनाश होने के साथ साथ भी निर्माण होता है ना विनाश जितना होता है जितनी हानि है इसमें विनाश से उससे अधिक हानि निर्माण से होती है इसमें है। हाँ लाभ होता है लेकिन उससे ज्यादा लाभ निर्माण में है जो वायु सुगंधित इसकी बनती है और वो जितना प्राणियों के लिए अधिक सुख उत्पन्न करता है वो नष्ट किया हुआ उतना नहीं करता है स्वयं बनके भी करता है ना ये वाला भाग इसका ज्यादा होता है अधिक तो जिसमें अब एक गौण प्रदान हो जाएगा फिर नाम करना वो दोनों है स्थितियां अच्छा बुरा सभी जगह लगा हुआ है तब उसमें जो अधिक होगा उसकी गिनती हो जाएगी तो इसमें भी निर्माण अधिक स्तर पर हो रहा है अधिक सुदायक निर्माण पक्ष में है इस कारण से अब ये यज्ञ हो जाएगा और युद्ध में भी दोनों तरह होता है अच्छे भी मारे जाते हैं और बुरे भी मारे जाते हैं दोनों भी मारे जाते हैं लेकिन अच्छे को मारना युद्ध नहीं होता है बुरे को मारना युद्ध होता है क्योंकि युद्ध इसीलिए किया जाता है कि बुराई को नष्ट किया जाए नहीं तो युद्ध का विधान नहीं हो अनुचित होगा युद्ध फिर अच्छे कार्य के लिए जो युद्ध कर रहा है वो दुष्ट है नहीं अच्छे काम को नष्ट करने के लिए जो युद्ध कर रहा है वो दुष्ट होता है लेकिन युद्ध में दुष्ट नहीं होते ना सब युद्ध करने वाले भी अच्छे होते हैं तो वो अच्छा क्यों होगा जब युद्ध का परिणाम भी अच्छा होगा तभी तो होगा ना वो अच्छा काम करने वाला इस जैसे अच्छा हो जाएगा तो वो परिणाम तभी आएगा जब बुराई को नष्ट या बुरे को नष्ट किया जाएगा युद्ध में तब वो प्रशंस हो जाएगा तो एक हुआ निर्माण की जो स्थिति है वो यज्ञ है उसमें ईश्वर श्रेष्ठ है और दूसरा जो विनाश की स्थिति है उसमें ईश्वर श्रेष्ठ है दोनों में ईश्वर की श्रेष्ठता है विनाश भी अब दो तरह का होगा एक तो है साक्षात किसी चीज का विनाश अपने हाथ से कर देना और एक है कि उसके सामने कोई चीज आने के बाद टकरा के विनष्ट हो जाएगी यानी कोई टकरा करके उससे नष्ट हो जाएगा तो भी उसको संघर्ष में नष्ट होना मानेंगे जब तो वो भी एक तरह से युद्ध ही है वहां भी वो विजय ही है जैसे दीवार में है ना टक्कर मारेंगे तो अब क्या होगा विजयी कौन होगा, जो, होगा दिवार, दिवार, जो बच जाएगा वो विजयी होगा जो टक्कर में जो बच जाता है उसको विजयी कहते हैं तो ऐसे ही है कि संसार में या संसारिक जितने भी पदार्थ होते हैं ये ईश्वर से टकराते हैं एक तरह से काल की दृष्टि से क्योंकि ये भी विद्यमान होता है और ये भी विद्यमान होते हैं ईश्वर भी विद्यमान रहता है और ये वस्तु भी विद्यमान रहती है अब क्या होती है उसके सामने ये तो नष्ट हो जाती है पृथ्वी है सूर्य है चांद इतने बड़े बड़े सारे के सारे हैं ना एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि सारे नष्ट हो जाएंगे इनका कोई भी स्वरूप नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा इसका लेकिन फिर क्या जीव कौन बचेगा अब ईश्वर बचेगा तो इस तरह से क्या करते हैं एक तो ये नाश कर देते हैं इन सभी का और इसके नाश होने पर वो बच जाते हैं ये भी समझ संसार समझ लो सृष्टि एक युद्ध है तो इस युद्ध में बाकी तो मारे जाते हैं और एक वो बच जाता है बच जाने के कारण क्या होगा अब वो श्रेष्ठ हो जाएगा फिर दूसरी बात है कि दुष्टों को ईश्वर मारते हैं किस तरह से मारते हैं एक तो है कि उसने कह ही रखा है कि ये काम ठीक नहीं है तो जो बड़ा व्यक्ति होता है ना व्यवस्था देने वाला किसी काम का आरंभ करने वाला वो अगर कार्य के आरंभ में कुछ बोल दिया है ना तो वो उसका नियम होता है ऐसे होना है ऐसे नहीं होना है उसने एक बार जो भी विधान कर दिया अब वो नियम हो जाएगा तो अब उस नियम के अंतर्गत चलने वाला उसका जैसे ही विरोध करेगा अब वो दंडनीय हो जाता है तो दंडनीय जो हो जाता है दंडित करने वालों के सामने श्रेष्ठ नहीं हो सकता है कभी अपराधी होता है वो अब क्या होगा जितने भी बुराइयां है सभी को ईश्वर ने कह दिया है कि यह करने योग्य नहीं है कर्म संसार उसने बनाया बनाने के बाद यह व्यवस्था इन्होंने वेद के माध्यम से जैसे भी होगा एक बार यहां लागू कर दिया उसने उसकी प्रस्तुति कर दी कि ये काम करना ठीक नहीं है करने वाले को दंड दिया जाएगा तो आप उसके पश्चात जो भी इस व्यवस्था के अंदर यानी यहां जीने वाले जितने भी हैं उसका उल्लंघन करते ही वो अपराधी होते हैं मारने योग्य हो जाते हैं तो मारने योग्य होने के कारण अब जो भी ये दुस्साहस अब करेगा ना दुस्साहस करने वालों का आत्मबल नहीं रहेगा आप हाँ भीतर जाकर वो देखेगा तो वहां जाकर के वो अपने को नष्ट ही देखेगा यानी वो अन्याय केवल ऊपर ऊपर कर पाएगा भीतर जाके नहीं कर पाएगा अन्याय जितना उसका बल है ना बाहर का यानी बुद्धि के बाद बुद्धि से यानी सोचने लग जाएगा तब तो वो छोड़ेगा अपने आप ये कर नहीं सकते हम ऐसे तो बुद्धि से नहीं सोचता है वो अन्यायकारी व्यक्ति जो होता है वो सोच के नहीं करता है बुद्धि से वो केवल बाहर का जो सुख है उपलब्धि है उसको केवल पैमाना मानता है बस जिसमें वो सुख उसको मिलता हुआ दिखाई देता है उसको वो करता है चाहे ठीक है चाहे खराब है तो उसका पैमाना वही होता है केवल कि कैसे सुख मिलेगा इसलिए वो अन्याय हो जाता है न्याय होता बुद्धिपूर्वक सोच ही करता कि पूर्वा पर करने पर कौन होता है अच्छा कहीं पर हो सकता है वो सुख नहीं होगा प्राप्त ग्राह्य तो वो नहीं ऐसा लेता है वो केवल लेता है सुख यदि है तो ले लेना है बस ऐसे में वो अन्याय हो जाता है तो जितने भी दुष्ट होते हैं या अन्यायकारी व्यक्ति होते हैं केवल इस एक सुख को लेकर चलते हैं इसलिए उनका कर्म क्या हो जाता है अपराध हो जाता है तो इस स्थिति में वो दंडनीय होते हैं मारने योग्य होते हैं तो भीतर वो एक तरह से मारे हुए होते हैं तो जितने भी दुष्ट है अन्यायकारी है एक तरह से वो मारा हुआ है क्योंकि मर भी जाएंगे तो भी प्रशंसनीय नहीं, नहीं होंगे वो वो गीता में आता है ना मया मयास तुम जहीमा व्यथिष्ठा श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया अर्जुन को कि तुम मारो ना इसको तुम क्या पहले हमने मार रखा है इसको तुम एक निमित्त बन जाओ मारे हुए तो पहले ही है ने हमने पहले इसको मार दिया है अब तो तुम एक निमित्त बन जाओ तो कहने का मतलब ये मारने योग्य है ही दुष्ट यदि है तो मारने समाप्त करने योग्य है ही तो उनके पास क्या होगा मनोबल नहीं होता है तो इस तरह से क्या होता है वो सबसे पहले दृष्टि दुष्ट है लोगों को मार रखा है ईश्वर ने दूसरी बात अब ये है कि जो व्यक्ति अब न्याय पूर्वक चल रहा है तो न्यायकारी के पास जो भी बल या साधन आदि होते हैं वो पहले न्यायकारियों से गए हुए होते हैं निर्माण जो होती है ना कोई भी रचना होती है पहले उत्तम जो होती है वो न्यायकारी के पक्ष में हुआ करती है जो डाकू उसको लूट के अपने पास ले चले जाते हैं तो बल तो इन्हीं का होता है वो पहले तो इसमें अब क्या होता है आलस्य प्रमाद आदि के कारण जो न्यायकारी पक्ष होता है उन किसी कमियों के कारण थोड़ी कम दुर्बलता आती है इसके बाद वो छीन के ले जाते हैं लेकिन जो निर्माण होता है वो इन्हीं के यहां होता है तो ऐसा ही जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उत्तम व्यक्ति होगा फिर से यदि पुरुषार्थ करेगा ध्यान देगा तो उनके पास जो भी साधन आदि हैं उतना ये भी उत्पन्न कर सकता है जो बल विज्ञान उनके पास होता है वो ये भी उत्पन्न कर सकता है उतना इसके पास भी हो जाएगा तो इसलिए वो चूंकि बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं जो डाकू चोर आदि होते हैं वैसे भी सामान्य व्यक्ति से अधिक पुरुषार्थ करते हैं उनको दुगुना करना पड़ता है एक छिन चीन, छिन्नने झपटने के लिए भी सुख शांति तो होती नहीं है और सामान्य यदि नियम बद चलेंगे तो उनको प्राप्ति नहीं होगा इसलिए दुग्ना परिश्रम करना ही पड़ता है उनको उस परिश्रम के कारण वो इनसे आगे हो जाते हैं देवता लोग आलसी प्रमादी होते हैं यानी ये इतना करते नहीं है और वो अशूर लोग होते हैं वो दिन रात एक लग कर देते हैं उसको तो केवल पुरुषार्थ के कारण उनकी मात्रा बढ़ जाती है मौलिक निर्माण उनके पास नहीं होता है अभी जैसे आतंकवादी हैं, इनके पास एक से एक अस्त्र होते हैं शस्त्र है तो इन्होंने बनाया है क्या इन्होने उसकी खोज की है क्या एक भी नहीं किया चुरा रखा है जो जिनको सुविधा मिली है या जो प्रमाणित है वैज्ञानिक है उन्होंने ही सारा किया है उन्हीं का किया हुआ इन्होंने लूट रखा है तो अपनी रचना नहीं होती इनकी तो भी तो भी कर नहीं पाएंगे ये इतना इनके पास होता है नहीं मस्तिष्क इतनी उत्तम रचना ये कर ले कर ही नहीं पाएंगे इतना निर्माण हर्ष में वहीं से होगा शांत बुद्धि से उसके बिना नहीं होता चुराई हुई हो तो भले हो जाए आधा उसने कर दिया थोड़ा सा बचा था जैसे बेजानी आदि में इसमें भी चलता है ना कोई पीएचडी कर रहा है तो उसकी वो थोड़ी सी बच गई है अब उसका पता दूसरे को चल गया तो चीन करके अपने नाम से करा लेता है थोड़ी मोड़ी बचती है लेकिन अधिकतम निर्माण तो हो चुका है उसमें पूरा नहीं कर सकता है दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं करते पूरा तो इस कारण से यहाँ भी क्या होता है श्रेष्ठ पक्ष में भी अच्छे लोग यदि पुरुषार्थ करेंगे तो उतनी शक्ति आ जाती है उनके पास तो अब इस स्थिति में वो दुष्ट को पराजित कर सकते हैं तो जो ईश्वर का पक्ष के लेकर के चलेगा एक तो उसका आत्मबल रहेगा और पीछे दूसरे सामने वालों का आत्मबल नहीं रहता है ये तो सदा होगी फिर दूसरा है पुरुषार्थ यदि करेगा तो ये जीत जाएगा ईश्वर जैसे जीवित जी, जी, जीता हुआ होता है हर समय ऐसे ईश्वर का पक्ष लेने वाला भी जीत जाएगा अंतर इतना है पुरुषार्थ थोड़ा अधिक करना पड़ेगा क्योंकि तो इसकी उपार्जित संपत्ति चली गई अब लूट लिया उसने तो या तो सावधान रह करके लूटने ही नहीं दे उसको या फिर लूट लिया तो आप दोगुना पहुषार्थ पुर, करे करने के बाद हो जाएगा इतना जरूर तो इस दृष्टि से क्या होता है फिर ये एक तरह से उनको मारने वाले भी हैं। ईश्वर के द्वारा ऐसे शत्रु नष्ट किए जाते हैं आत्मल के द्वारा और साधनों आदि के द्वारा तो एक विधि तो ये है कि ऐसे नष्ट कर देते हैं दूसरा है कि काल की व्यवस्था की दृष्टि से सारे के सारे ईश्वर के अधीन होते ही है उसमें सारे ही मरेंगे कोई नहीं बचने वाला केवल ईश्वर बचता है एक तरह से समझो हम भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जो दूसरा निर्माण होगा वो किस स्थिति में होगा यानी निर्माता के पास ज्ञान रूप में सब बचते हैं पृथ्वी भी, भी नष्ट हो जाएगी सूर्य तो लेकिन बचेगा ना फिर भी ज्ञान रूप में ये सारे बचे रहेंगे अगर ईश्वर के पास ज्ञान रूप में नहीं बचा रहे इनमें से कुछ ना वो बनेगा ही नहीं दोबारा बिना जान के बनता नहीं है कुछ इसलिए सारा संसार नष्ट होने के बाद भी ईश्वर के पास ये बचे रहते हैं अपने पास मतलब नहीं बच सकते ये एक तरह से हम उसके हाथ में चले जाते हैं वैसे भी हम जन्म नहीं ले सकते अपने आप अगर ईश्वर ना दे तो क्या करेंगे हम तो हमारे जितने कर्म होते हैं या जो भी हमारी सामर्थ्य है सारे की सारे अंत में ईश्वर के हाथ में चली जाती है तो इसलिए हम तो मर जाते हैं सारे मर जाते हैं और वो जीवित रह जाता है तो ऐसे भी क्या है वो विजेता है यानी विनाश काल में भी संघर्ष में युद्ध में भी वो जीतता है और निर्माण की दृष्टि से भी वही बनाता पहले वही सारा बनाता है अभी भी हम जो बनाते हैं हमारी मात्रा जो बनाने की है ईश्वर से बहुत कम होती है किसी चीज को भी आप बना रहे हैं तो उसके नियम जो मौलिक नियम जितने काम करते हैं ना वर्तमान में भी बाद वाले इतने नहीं करते हैं जैसे आपने ये पुस्तक बनाई तो पुस्तक बनाने में इसमें अभी ये कागज है इसके पृष्ठ ही तो आपने जोड़े है ना लेकिन अगर इसके अंदर जो आकर्षण अणुओं का है ये किसने कर रखा है अब दोनों की तुलना करके देखो इसमें किसका काम ज्यादा है अभी भी है ना ईश्वर का कैसे जुड़ गया ये क्या हो सकता है जो गोंद लगाया गोंद में भी सामर्थ हमने डाला है क्या वो भी तो बना हुआ है ना वो इसको चिपका देगा तो जहां जहां भी देखेंगे ईश्वर का पुरुषार्थ अधिक मिलेगा अपने से जिस खेती करते हैं खेती करने में अब किसान कितना काम करता है उलट पुलट करता है केवल खोलता है मिट्टी को ही तो ना इससे ज्यादा और क्या करता है किसान इसके बाद जहां पानी है वहां से तोड़ करके वो मिट्टी हटा देता है पानी आ जाता है वहां तो यही काम तो करता है ना किसान बीज कहीं पहले था उलाकर के फेंक दिया वहां मिट्टी खोद दी उसने इसकी पानी डाल दिया वो पानी अलग से होता है ये बना हुआ अब इसके बाद जो फसल निर्माण होना शुरू होता है उसमें क्या करता है किसान अब जो रचना हो रही है वहां पर उसमें किसका हाथ है सारी की सारी रचना इतनी काल तक बनती है पानी भी था ईश्वर का धरती भी जो बनी थी वो भी ईश्वर की थी इतना वायु है हवा जितना सारा सारा साधन उसका दिया हुआ है संतुलन सब है और रचना जब बीज बनने लगा ना वृक्ष इसमें भी सारा किसान का कोई हाथ नहीं होता है वहां से बस इतना ही होता है घर खर पतवार निकाला है वहां से ये मिट्टी इसने खो है पानी वहां तक पहुंचाया है इसके आगे कोई काम नहीं इसका इसके आगे जितना काम है सब ईश्वर के है ऐसी अब फैक्ट्री में बनाते हैं जहां कहीं भी बनाए वहां भी यही होगा अगर लोहा नहीं होता पहले से लोहा बनाने वाले क्या करते हैं गर्म ही तो करते हैं ना लोहे को और क्या करते हैं ये छान करके कुछ चीजें होती है बाहर निकालते हैं वो लेकिन मौलिक में तो लोहा पहले से बना होता है ना ये थोड़े बनाते हैं चाहे लोहा है तांबा कोई भी धातु है वो पहले मिलता है पत्थर के रूप में किसी भी रूप में पहले से रहता है वो ये केवल एक मात्रा में गर्मी डालते हैं उसे और उससे वो कुछ पदार्थ अलग हो जाते हैं उसके घी बनाते हैं जैसे यहाँ दूध से तो दूध में घी बनाते हैं क्या दही बनाते हैं क्या वो होता ही है ग्नि के द्वारा उसका केवल हम थोड़ा थोड़ा सा विभाग कर देते हैं बाकी रचना तो है ही उसमें तो जहां कहीं भी आप देखेंगे ईश्वर वाला भाग अधिक मिलेगा अपना वाला भाग नाम मात्र का होता है थोड़ा बटन दबाते हैं जितना बस अब इसको जैसे हमने किया चालू ही करते हैं ना बाकी काम हमारा तो है नहीं इसमें दूसरे का किया हुआ है ऐसे तो सभी क्षेत्रों में जहां भी आप हाथ लगा करके देखे तो अपना काम थोड़ा सा होता है उसमें शेष काम जो होते हैं वो ईश्वर के ही किए गए है रहते हैं तो जितने भी निर्माण अर्थात यज्ञ में आप देखेंगे सब उसी का रहेगा ऐसे ही विनाश में भी जो दुष्टों को सभी को हम अपनी शक्ति से नहीं मार सकते किसी अपराधी को दंड देना होता है सरकार को तो क्या करते हैं वो पहले पहले उसको नियम बनाना पड़ता है संविधान से सारे मिल करके पहले नियम बनाएंगे तब जाकर के उसको कुछ कह सकते हैं कि तुमने ये किया है अपराध नहीं तो कह ही नहीं सकते तो वो अच्छा और बुरा इसका निर्धारण पहले से किया हुआ है कि ये अच्छा है और तुम नहीं कर रहे हो इसलिए तुम ठीक नहीं हो तो हम भी उसी तभी दंड दे पाते हैं किसी को जब हमारे पास पहले से अच्छा बुरा आया हुआ है हमने नया नहीं कुछ किया है ऐसे ही जो दंड हमको देना होगा व्यवस्था जो चलानी होगी सभी जगह देखेंगे पीछे से आया हुआ है तो यहां भी ईश्वर का ही सहयोग है ऐसे तो जब हम देखते हैं तो सभी जगह ये लगता है कि आप ही बड़े ही बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप में तुलना करके देखें तो उसके पास गुण है ही अनंत वैसे भी है गुण की दृष्टि से भी देखें तो उसके पास अनंत है सुख है ऐसे ही वो प्रशस् हो गया क्योंकि सुखों के कारण हम किसी की प्रशंसा करते हैं वो सुख उसके अंदर होता है फिर दूसरी है क्रिया के कारण करते हम किसी की तो क्रिया भी उसमें हम देखते हैं कि अपने से अधिक है सबसे अधिक है तो दोनों दृष्टियों से क्या हो जाता है ईश्वरी हमारे लिए प्रशंसनीय हो जाता है इसलिए कहा कि तुम तो असी प्रशस्या आप ही प्रशस्या हो स्तुति करने योग सर्वत्र हो विद्यसु यज्ञों में भी निर्माण के क्षेत्र में भी और विनाश के क्षेत्र में भी जहाँ हमको नष्ट करना होता है वहाँ भी आपके आश्रय से हम कर सकते हैं ऐसे नहीं कर सकते तो नष्ट करने वालों में भी आप ही आगे हैं और रथी आप ही जीता रहता है वो रथी होता है तो ऐसी सामर्थ भी ईश्वर के अंदर ही है तो सब प्रकार से आप हमारे लिए प्रशंसनीय है तो अभिप्राय यह हुआ कि हम हर चीजों में ईश्वर की इस जो गुण होते हैं या कर्म होते हैं उनको पहचानते रहें और धीरे धीरे हम उनकी ओर बढ़ते रहें